राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है भारतीय संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम कितूर चेनममा स्वतंत्रता प्राप्त करने की लड़ाई किसी एक स्थान से अचानक आरंभ नहीं हुई बल्कि इसकी चिंगारी देश के कोने-कोने में वर्षों तक सुलगती रही आजादी पाने की इस चिंगारी से कर्नाटक राज्य भी अछूता नहीं रहा देश के अन्य भागों की तरह कर्नाटक में ऐसे-ऐसे वीर पैदा हुए जिनकी वीरता की चर्चा आज भी की जाती है उनकी शौर्य गाथाएं गीतों में पिरोकर गाई जाती हैं इन वीरों में एक नाम है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में छिड़ा परंतु इससे भी 3 दशक पूर्व यानी 1824 में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाकर स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाया था कर्नाटक में बेलगाँव के पास एक छोटा सा कस्बा है कित्तूर कित्तूर कन्नड़ राजवंश की एक छोटी सी रियासत की लगभग 164 वर्ष तक राजधानी रही चेन्नम्मा इसी छोटी सी रियासत की रानी थी जिसमें अदम्य साहस और देशभक्ति कूट-कूट कर भरी थी मात्र साहस और संकल्प के बल पर रानी चेन्नम्मा की एक छोटी सी सेना ने अंग्रेजों की विशाल और शक्तिशाली सेना का डटकर मुकाबला किया इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कित्तूर चिन्नम्मा कित्तूर के शासक मल्लरजा देसाई की दूसरी पत्नी थी कहते हैं कित्तूर के शासक और चिन्नम्मा नाटकीय परिस्थितियों में मिले थे एक बार राजा मल्लरजा कर्नाटक के उत्तरी भाग के मुखिया घुलप्पा गौड़ देसाई से मिलने गए वहां जाते समय रास्ते में एक स्थान पर गांव वालों ने बताया एक नरभक्षी बाघ के कारण चारों ओर भय और आतंक छाया है मल्ल सरजा जो कि स्वयं एक कुशल शिकारी थे बाघ को मारने के लिए जंगल में निकल पड़े मल्ल सरजा ने एक की बाण से उस नरभक्षी बाघ को मार गिराया परंतु जब वह बाघ के पास पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए बाघ के पास एक खूबसूरत कन्या बैठी थी उस कन्या ने मृत बाघ पर अपना अधिकार बताया मल्ल सरजा ने बाघ को देखा तो उसके शरीर पर दो बाण लगे थे राजा उस कन्या के सौंदर्य और साहस को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए यह जानकर उन्हें और भी प्रसन्नता हुई कि चेनममा नाम की वह कन्या गुलप्पा गौड़ देसाई की पुत्री थी जिनसे मिलने के लिए वह जा रहे थे अगले दिन जब राजा मल्ल सरजा गुलप्पा गौड़ देसाई के घर पहुंचे तो उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ उनकी पुत्री चेनममा के साथ विवाह का प्रस्ताव भी रखा गुलाबपा गॉड देसाई ने हां कर दी और इस प्रकार राजा मल्ल सरजा जब वापस केतूर लौटे तो दूसरी पत्नी के रूप में चेनममा भी उनके साथ थीं राजा मल्ल सरजा की पहली पत्नी रुद्रम्मा अपना समय पूजा पाठ में बिताती परंतु दूसरी पत्नी चेनम्मा राज्य कौशल में गहरी रुचि लेती चेनम्मा अन्याय और क्रूरता को सहन नहीं कर सकती थी इसी कारण वो शीघ्र ही जनता की प्रिय बन गई राजा मल्लरजा का जब देहांत हुआ तब उनके परिवार में दो पत्नियां रुद्रम्मा और चेनम्मा तथा तीन पुत्र थे बड़े पुत्र शिवलिंग रुद्र सरजा को उनके स्थान पर गद्दी पर बैठाया गया। अस्वस्थ रहने के कारण शिवलिंग रुद्र सरजा केवल नाम के शासक रहे। वास्तव में राज्य का कार्यभार तो चेन्नम्मा ही सुचारू रूप से चलाती रहीं। शिवलिंग रुद्र सरजा अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। चेन्नम्मा कित्तूर के, के भविष्य के लिए सदा चिंतित रहतीं। इसीलिए शिवलिंग रुद्र सरजा की मृत्यु से कुछ समय पूर्व उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने की रस्म की जिसमें शिवलिंग पा नाम के एक बालक को उत्तराधिकारी बनाया गया शिवलिंग रुद्र सरजा के दोनों भाइयों की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी और उसकी अपनी कोई संतान नहीं इसी कारण बालक को गोद लेने की आवश्यकता पड़ी 8 वर्ष तक कित्तूर का शासक रहने के बाद शिवलिंग रुद्रसरजा का देहांत हो गया शिवलिंग रुद्रसरजा के निधन के बाद चेनम्मा ने कित्तूर को अपने नियंत्रण में ले लिया अब वो कित्तूर की रानी चेनम्मा बन गईं दरबार में बैठकों की अध्यक्षता वो महान गरिमा और योग्यता से करती रानी चेनम्मा की ख्याति छिग्रही दूर-दूर तक फैल गई दूसरी ओर अंग्रेज कित्तूर के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे और उसे अपने अधीन करने के अवसर की प्रतीक्षा करते रहे वे कित्तूर को हड़पने की ताक में थे कित्तूर में बालक को गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाए जाने की घटना उनके लिए बहाना बन गई दक्षिण के अंग्रेज आयुक्त ने इस गोद लेने की रस्म को अनुचित बताया उनका आरोप था पुत्र को गोद लेने की रस्म विधि पूर्वक संपन्न नहीं हुई इसलिए कि तूर के राजा निसंतान मरे हैं और उनका कोई भी वैध उत्तराधिकारी नहीं है अतः कित्तूर की भूमि पर अंग्रेज सरकार द्वारा शासन किया जाना है रानी चेनम्मा बदलते हुए स्थिति के प्रति सचेत थीं अंग्रेजों के नित नए आदेशों से रानी चेनम्मा की स्थिति असहाय होने लगी आखिर 18 अक्टूबर 1824 को रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर के सभी सरदारों और दरबार के अधिकारियों को बुलाकर कहा कि कित्तूर हमारा है अंग्रेजों का कहना है कि बालक को गोद लेना विधि अनुसार नहीं हुआ क्योंकि हमने उनकी इजाजत नहीं ली यह कहा गया है कि पुत्र को गोद लेने के लिए हमें उनकी इजाजत लेनी चाहिए हमने अपनी परंपराओं के अनुसार ही पुत्र गोद लिया है ये अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के बहाने आए हैं और हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं हम पर शासन करना चाहते हैं हमारा कित्तूर एक छोटा सा राज्य है अंग्रेजों की सेना की तुलना में हमारी सेना की संख्या कम हो सकती है परंतु हमारी रगों में देशभक्ति और स्वतंत्रता का लहू प्रवाहित हो रहा है कि तूर अपनी धरती पर अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेगा हम अंग्रेजों के गुलाम होने के बजाय अपने प्राण दे देंगे रानी चेन्नम्मा के इस प्रेरणादायक भाषण से वहां एकत्र लोगों में जोश की लहर दौड़ गई पितूर के सिपाहियों की तलवारें चमकने लगी चारों ओर आदेश भेज दिए गए कि ब्रिटिश अधिकारियों के आदेश न माने जाएं अंग्रेज आयुक्त थेकरे इस खुली अवज्ञा से आग बबूला हो गया अंग्रेज सैनिकों ने किले के बाहर युद्ध की तैयारी कर ली मगर इससे पहले कि वो हमला शुरू करते रानी चेनम्मा के बहादुर सिपाही बिजली की तरहें गर्जे और अंग्रेज सेना पर तूट पड़े रानी चेनम्मा ने कले की छट पर खड़े होकर उपर से सैनिक का रिवाईयों का संचालन किया कि दाएं हाथ में तेज धार की चमकती हुई तलवार तथा बाएं हाथ में घोडे की लगाम धामे रानी चे साहस की मूर्ति दिखाई दे रहे थे कित्तूर के सिपाहियों के जो भी हाथ आया उसे कत्ल कर डाला गया अंग्रेज सेना इस भयानक कत्लेआम से लड़खड़ा गई इस प्रकार 23 अक्टूबर 1824 को रानी चेन्नम्मा की सेना ने अंग्रेज सेना को कुचलकर कित्तूर की सीमा से दूर खदेड़ दिया उस रात कितूर में उल्लास और खुशी का वातावरण था राजमहल किले और शहर में विजयोत्सव मनाया गया कर्नाटक के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में यह एक स्वर्णिम दिन था इस घटना के कुछ दिन बाद लगभग 25000 अंग्रेज सैनिकों ने कित्तूर को फिर घेर लिया हालांकि कित्तूर की सेना अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए बहुत कम थी मगर रानी चेन्नम्मा ने आशा नहीं छोड़ी युद्ध शुरू हुआ कित्तूर के सिपाहियों के कानों में रानी चेन्नम्मा के शब्द गूंज रहे थे कि कित्तूर अपनी धरती पर अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेगा हम अंग्रेजों के गुलाम होने के बजाय अपने प्राण दे देंगे जब कि तुर्क की सेना किले की रक्षा करने का प्रयत्न कर रही थी तभी अपने ही कुछ विश्वासघाती सैनिकों द्वारा बारूद में मिलावट कर दी गई एक ओर कितूर के अधिकांश सैनिक शहीद हो रहे थे और दूसरी ओर बारुद में मिलावट होने लगी कित तूर का अंत निकट आ चुका था कि कित तूर का मजबूत केला टूटा और अंग्रेश सैनिक अंदर आ गए अंग्रे सेनाने केले पर कब्जा कर लिया रानी चे नम्मा और उनके अनेक बहादुर सरदारों को बंदी बना लिया गया पांच वर्ष नजर बंद रहने के बाद रानी चेनम्मा का दो फरवरी अठारा सो उनतिस को देहां थो गया कुछ समय बाद जब लोग कितूर को स्वतंत्र देखने की फिर आशा करने लगे तो अंग्रेश शासकों ने सोचा कि कितूर का किला तथा राजमहल की मीनार रानी चिनम्मा के याद ताजा बनाए रखते हैं इसीलिए उन्होंने राजमहल के मुख्य भाग को गिराने के आदेश दे दिए भव्य द्वार मंडप और अलंकारिक खिड़कियां दरवाजे नीलाम कर दिए गए राजमहल की संपत्ति को लूटने की छूट दे दी गई आज कित्तूर के उसी महान किले की दीवारें और खंडहर हमारे सामने हैं जो अपनी मजबूती के लिए विख्यात था कित्तूर के यही खंडहर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में रानी चेन्नम्मा द्वारा अदा की गई उत्कृष्ट भूमिका के अमर अभिलेख हैं कित्तूर चेन्नम्मा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख भगवान दा स्वध्वा कलाकार वीना हूरा और नीरश शर्म धन्यांकन सतीश लाड़े और राजेंद्र प्रसाद नर्माल सहयोग वंदना नेगम विशे संयोजन एवं प्रस्तुति स्वर्णा गुप्ता तथा परियोजन नर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा